श्री श्रीमद्देवी भागवत महात्मा भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी हैं। वशिष्ठ जी के जो भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो गई तदनंतर शरणागतों का दुख दूर करने वाली उन महादेवी ने मुनि से कहा तुम सुद्युम्न के घर जाकर भक्तिभाव से मेरी आराधना करो द्विजवर तुम प्रसन्नतापूर्वक नौ दिनों में सुध्युम्न को श्रीमद भागवत सुनाओ वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और पार्वती अंतर ध्यान हो गए अब वशिष्ठ जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम पर चले आए उन्होंने सुद्यम्न को बुलाया और देवी की आराधना करने की बात कह सुनाई एवं अविश आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुद्युम्न को श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ कर दिया राजा भी वह अमृतमयी कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वे सदा के लिए पुरुष हो गए तब मुनिवर वशिष्ठ ने सुध्यम्न को राज्य पर अभिषिक्त किया सुध्यम्न प्रजाजन को प्रसन्न रखते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे उन्होंने भाति भांति के यज्ञ जिनमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती है करके देवी की पूजा की फिर पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए विप्रों मैं विशेष रूप से यह इतिहास कह चुका जो मनुष्य परम अमृत स्वरूप इस प्रसंग को प्रेम पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है संसार में भगवती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को चला जाता है